वो साक्षीदास ब्रह्मचरी हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय राधा माध कुहार काम um... ग्रंथ राश्रीमद भगवत गीता की मोक्षता एकादशी महा महोत्सव की समवेद गौर भक्त गौरव की मन तो सब मेरे पीछे दौड़ाइए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाया नमो भगवते हरे कृष्ण तुम्हें हिंदी में प्रवचन दूंगा अब हिंदी समझते कितने लोग समझ पाएंगे हिंदी कतो जने हिंदी बुझे कतो जने हिंदी बुझे इंग्लिश <laughs> नाम तो प्रभु जी अनुवाद करेंगे तो भगवदगीता अध्याय अचरा श्लोक संख्या उन सत्तर सिक्सटी नाइन और ६९ मई के इसका बंगाली अनुवाद भक्त जेबा उपदेश करे पराभक्ति लाभ करे पाई वे आमारे हरे कृष्ण सकले अनुबा जिन भक्त वाक्य उपदेश करें अवश्य कड़ा भक्ति लाभ करें निसंशयार फिर आसबें पर जो इस वे इस एसी तो या एसी तो भगवत है कारण अभक्त ना कृष्ण के जानते ना भगवत गीतार मर्म उपलब्धि श्रीकृष्ण स्वरूप कृष्ण के स्वीकार करते चाय षणेश्वर भगवान भक्त विषय वस्तु दार्शनिक जल्पना कल्पन फलेसंदेह फिर जा तदपेक्षा नरलोके नस्मु এই থেকে মানুষের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয়কারী অধিক প্রিয়কারী আমার কেউ নাই আমার কেউ নেই এবং ধন্যবাদ তার থেকে থেকে অন্য কেউ অন্য কেউ আমার প্রিয়তর হই না ओम ज्ञान ज्ञान शाक चुनल तस्में श्रीचैत्यामोषं स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदम ददा स्वपदी वंदेह श्रीगुरो श्री श्री वैष्णव श्री सागर जाता सह गना रघुनाथ सजीव श्रीराधा सहित सहगना ललिता श्री हे कृष्णा करुणा सिंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाधाका रक्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावेश्वरी वृषभावसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय पाक्षा कलपतरुभ कृपा सिंधुभ्य पथिता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निंदी अद्वैत गदाधरा शिवा सदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम आरे राम राम हरे हरे कृष्णा तो आज बहुत ही पवित्र दिन है आज के तो एक पवित्र दिन दो, दो महान उत्सव है एक है मोक्षदा एकादशी महान मोक्षदा एकादशी का आग आग दूसरा, आज, आज के के ही, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश प्रदान किया था को एवं अर्जुन तो बहुत ही कष्टमय स्थिति में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खेड़े थे महाशय खूब दुखमय परिस्थिति के तो चले उस समय कि मैं युद्ध करूं करूं या ना एवं तो उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में सदैव बने रहते हैं एवं तो सारा जीवन द्विधा मध्य तो अर्जुन भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं एवं अर्जुन महाशय भगवान श्री कृष्ण शरण ग्रहण करे और तब उन्हें समझ में आता है कि जीवन में मुझे क्या करना आवश्यक है तो शरण ग्रहण करते हुए अर्जुन कहते हैं कर्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्वा निचित शिष्य स्थे शादी की बोले तो अर्जुन अर्जुन अर्जुन कहते है कि हे कृष्णा मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर रहा हूँ और मेरे लिए जो श्रेयस्कर है मेरे लिए जो उचित है वो आप मुझे बताइए अर्जुन कृष्ण के बोलें शरण ग्रहण कर आप तो अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मुझे जो अच्छा लगता है वो आप मुझे बताइए और महाशय बोलेंगे ये तो अर्जुन ने कहा कि जो मेरे लिए बेस्ट है मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताइए अर्जुन महाशयोत्तम सर्वोत्कृष्ट जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को ये नहीं कहते कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे दो हमरा हमरा हम डॉक्टर जाए को बोली औष औषध औषध लगे भग सही औष दी हम ये कहते कि जो जिससे मेरा रोग नष्ट हो सकता है वो दवाई आप मुझे प्रदान करो हम यही बोली जे हमारे औ तो भगवान भगवत गीता ये औषध मेडिसिन प्रदान करते हैं भगवान ये भगवत गीता रूपी औषधे तो ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है एवं ये केवल अर्जुन ये तो सारे समाज के लिए हैं एवं एथिक सारा समाज एवं तो भगवान अपने भक्त का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा सारे जगत को ही शिक्षा प्रदान करते हैं एवं भगवान भक्त के उपलख्य कर सारा जगत के शिक्षा दान करारिष्टांत स्थापन करे जैसे घर में कोई जो सास है तो आपने बहू को कुछ सिखाना है तो बेटी को बोलती है ताकि बहु उससे शिक्षा प्राप्त करती है ठीक है जम्षा लाभ करे समग्र समाज के शिक्षा लाभ करे तो इसलिए अर्जुन को भगवान और गीता का उद्देश्य देते है क्यों क्योंकि भगवान कहते हैं भक्तों से आप भक्त हो और मेरे भगवान के उपलक्ष्य तो का यही महत्वपूर्ण साल है भगवान चाहते है की हम उनके भक्त बने एवं श्रीमद भगवत गीतार महत्व एवं चाह हम सकले भक्त हुई हम हमारे जीवन में हा? बहुत कुछ बनना चाहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं या अपने बच्चों को भी कुछ और बनाना चाहते हैं लेकिन कभी भी हम यह नहीं सोचते है की मुझे भक्त बनना है हमरा हमारे डॉक्टर होते इंजीनियर होते क्यूँकी यदि भगवान के हमें प्रिय बनना है तो भगवान चाहते है की हम उनके भक्त बने तो भगवान प्रिय होते मन भगवान भगवान भगवान इसलिए हैं कि आप मेरा भक्त बनो मुझे नमस्कार करो मुझे प्रणाम करो तो ये भगवान बोले भगवत चिंता करो इस संसार में अब हमेशा चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे और हम भी किसी से प्रेम करे तो तो क्योंकि उससे हम बहुत उन्नत जो आनंद है उसका अनुभव करते हैं। है सर्वोच्च तो आनंद लाभ कर इसलिए भगवान इस जो दो श्लोक है इसमें भगवान का प्रिय कैसे बना जाए उसकी शिक्षा प्रदान करते हैं। भगवान आज के पढ़े उपदेश प्रिय और भगवान कहते कि मेरा प्रिय ही नहीं बल्कि मेरे भगवत धाम वापस आने का ये इजी वे है या सूत्र है सर्वोत्तम सूत्र तो इसलिए भगवान स्वयं ये उद्देश्य देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस भगवद गीता के रहस्य को समझता है और दूसरों को वितरण करता है वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है ये भगवान बोले क्यों जदिन भक्त प्रचार करे से हमारे सबसे प्रिय हो तो भगवान का सबसे प्रिय कार्य क्या है भगवान ने सब्जी की भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता भगवान बोले अहम बीजो पिता भगवान सारे जीवों के एकमात्र पिता हैं। भगवान है तो, भगवान पिता शुरू। तो जो भगवान से अलग हो गए जीव हैं, भगवान सदैव चाहते हैं कि ऐसे जीव जो भौतिक संसार में कष्ट प्राप्त कर रहे है वो वापस मेरे धाम में आ जाए और नित्य आनंदमय जीवन व्यतीत करे भौतिक तो तो तो तो तो तो तो तो जगत में जो भ्रमण करने वाले जो जीव है उनको तो भगवान से कनेक्ट करता है वो भगवान का सबसे प्रिय व्यक्ति है सबके भगवान प्रिय हो दुखो, दुखो तो के को तो उसके लिए हमें गीता को समझना होगा। के गीता के और भगवत गीता को समझने के लिए हमें भगवान के भक्त का सहारा लेना होगा ये भगवत गीता के उपलब्धि करार जनर के शरण भक्तों के माध्यम से भगवान के तो हमारी स्थिति वैसी है जैसे कोई व्यक्ति शहद जो बोतल में बंद है उसको चखना चाहता है लेकिन बिना ढक्कन खोले बाहर से वो चाटे तो उसको उसके स्वाद को अनुभव नहीं कर सकता। देश बातल लागू इसी कारण से श्रीराम प्रभु प्रदान किए भगवदगी तो करे छे, जथा जथा। उनके आ, कुछ के लिए, तो आप अपने साथ कौन सा के जाना के एक शिष्य जिज्ञासा कर प्रभुपा दीपे रखा कथित चाहे तो प्रभुपाद ने कहा भगवत भगवत गीता तो भी है, है। तो प्रभुपाद गीता प्रभुपाद को लंडन में उनके एक एक या जॉर्ज हैरिसन ने पूछा कि भगवत गीता का सबसे श्रेष्ठ प्रचारक कौन है प्रभुपाद के श्रीमत प्रभु पाद भगवदी श्रेष्ठ प्रचारक के प्रभुपाद ने कहा जो कृष्ण के लिए पागल है वो भगवद गीता का श्रेष्ठ प्रचारक है इसी कारण से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इस ज्ञान का वितरण करने की शिक्षा अपने आचरण से प्रदान करते है एवं यही कारण ही परमेश्वर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप होने व्यक्तिगत जीवन चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव दिए थे नाचोगाओ भक्त संगे करो संकीर्तन तो आप भक्तों के संग में आओ और भगवान के नाम का उच्चारण करो भक्तों भक्त भगवान नाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और दूसरा क्या करो कृष्ण नाम वो उपदेशी तार सर्वजन कृष्ण नाम का उपदेश दो और सारे जगत का उद्धार करो आज की भक्त का स्वभाव है कि वो दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहता के ना भक्तों को स्वभाव के दुखी देखे शांति पाना तो भक्त के जो 26 गुण है उसमें से एक गुण है सर्व पर उपकार करता है। जन्म जन्म कर पर उपकार करता इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि मनुष्य जन्मजात जन्म सार्थक करी उपकार जा महाप्रभु बोले भारत भूमि जन्म करो तो जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उसका ये कर्तव्य है कि अपना जन्म सार्थक करे और कृष्ण नाम का उपदेश सारे जगत को देम ग्रहण करे कार्य हो सकते तो इस प्रकार ऐसी हम श्रीमद भागवत में देखते है की जब जो इंद्र है उन्होंने एक यज्ञ किया था और जिसमें उनके प्रिस्ट यग्य यग्य तो आ, को उनके के रूप महान यज्ञ कर यज्ञ के लिए नियुक्त तो किया था। ब्राह्मण तो तो पुत्रा पुत्र जब इन्होंने दोनों के लिए आहुति यज्ञ में डाली थी आसुर के लिए और देवताओं के लिए भी एवं जखन देवता एवं जन बल्कि उनको इनवाइट किया था इंद्र ने यज्ञ परफॉर्म करने के लिए कहना इंद्र इंद्र ताकि करार ने ने देखा कि देवताओं के के लिए लिए नहीं बल्कि के लिए भी यज्ञ में आहुति डाल रहा है तो ने उनका जो इंद्र देख लो देवत आहुति ना दिए असुर तक आ, तो जब जो पिता थे उन्होंने एक यज्ञ के द्वारा नामक को पैदा किया इंद्र जन्म कष्ट ऋषि करे एवं रूप जन्म इंद्र अपने भय के कारण भगवान की शरण ग्रहण करता है इंद्र कारणे भगवाने भगवान का यशोगान करता है भगवाने Glorification. भगवाने महिमा तो, भगवान तार भगवान तो, तो, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो, मैं उसे कुछ भी प्रदान करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरा जो भक्त है वो मेरे भक्ति के अलावा किसी और वस्तु की कामना नहीं करता एवं भगवान भक्ति छा कि वो व्यक्ति मूर्ख है जो भक्ति के अलावा अन्य कामना करता है और जो प्रदान करने वाला है वो भी मूर्ख है जो उनकी पूर्ति करता है जे, जे भक्ति भक्ति कामना करे दान करे को को एवं दान तो भगवान इंद्र इंद्र कहते है कि हे वत्रासुर मारना कठिन है लेकिन तुम दधीची ऋषि के पास जाओ उनका शरीर बहुत सुदृढ़ है और उनसे उनके हड्डियों की कामना करो और उससे एक वज्र बनाओ विश्वकर्मा के द्वारा और उस द्वारा को आप मार सकते हो एवं के भगवान तो सारे देवतागण दधीची ऋषि के आश्रम में जाते हैं एवं तक समस्त देवता को वहाँ जाकर उनसे करते हैं। तारा तार करते हैं कि हमें आपकी हड्डियां चाहिए ऋषि जनरली हम किसी के पास दान मांगने जाते है तो उससे कुछ अन्न या धन मांगते है जब जब कोनो लेकिन का जब ले। तो उनके पास गए तो वो हंसने लगे दी ऋषि और उन्होंने कहा आपको पता नहीं है की मृत्यु के समय इस शरीर में कितनी वेदना होती है जिनको सहन करना अत्यंत कठिन है एवं ऋषि बोल भागवत कहता है कि मृत्यु के समय में 40,000 हजार एक ही समय काटते हैं, उतनी वेदना व्यक्ति को सहन करनी पड़ती है बोला चलिस हजार भिक्षु जो तो को मृत्यु समय वेदना से इसलिए ददिची ऋषि ने कहा जिजे विश्व नाम नाम, आत्म यह संसार में व्यक्ति को सबसे प्रिय कुछ है I love you। भ लेकिन वास्तव में व्यक्ति सबसे अधिक सबसे पहले अपने आप से प्रेम करता है अपने शरीर उसको सबसे अधिक प्रिया है प्रत्येक इसलिए ददेश मुनि ने कहा कि विष्णु भी आ जाए शरीर मांगने के लिए दान के रूप में तो भी कोई भी व्यक्ति विष्णु को भी अपना शरीर देने के लिए तैयार नहीं होगा एवं चले आर की विष्णु के दान इसलिए भगवद गीता में भगवान हमसे शरीर नहीं मांगते हमें हम सक, हम स, हमारा मन मांगते है ऐसे में गीता क्योंकि हर स्थान में भगवान यही उल्लेख करते हैं आप, आप दो, दो, दो। भगवदगीता देखते चाहिए अर्जुन बोलते मान करो तो उस समय देवताओं ने कहा की जो महान ऋषि होते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हैं एवं जरा महान ऋषि सब समय जन्म और इसी आ, की बात भगवान कृष्ण बलराम को श्रीमद् भागवतम में कहते हैं भगवान बलराम के श्रीमद भागवतम जब भगवान कृष्ण अपनी गौल सखाओ के साथ गोवर्धन के और गव्य चराने के लिए जा रहे थे कृष्ण कृष्ण और बंधुदेश गोचरने तो उस समय ने कहा कि बलराम देखो ये सारे जो हैं आपको झुककर प्रणाम कर रहे हैं आपको आपके चरणों में फल फूल अर्पित कर रहे हैं तो है भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण देखो समस्त वृक्ष महात्मा महात्मा का मतलब है की जिसका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए दूसरों के हित के लिए लगा हुआ है महात्मा ने ने जीवन के जन्मोता भगवान कहते हैं पार्थ दैवी प्रकृति दिश्रुता वो मेरी आध्यात्मिक प्रकृति का आश्रय ग्रहण करके मेरी सेवा में सदा लगा रहता है वो महात्मा है और भगवान बोलते महात्मा हो इस संसार में हम सब दुरात्मा है क्यूँकी हम अपने लिए जीना चाहते है दुरात्मा। के की देर, चिंता करते तो तो लेकिन जब हम दूसरों के हित के लिए जीवित जीवन लगाते हैं तो हम वास्तव में सर्वोच्च आनंद अनुभव करते हैं। एवं जब हम तो हमारे इसलिए वो जो देवतागण कहते हैं कि वो व्यक्ति का जीवन उस व्यक्ति का जीवन पशु के समान है जो दूसरों के कल्याण के लिए नहीं लगाता तो ने जो बोले जो ने के ने शरीर शरीर शरीर के के व्यवहार कहा अहो धन्य पारक्य कि ये जो हैं हैं मृत्यु बाद गीत कुत्ते आदि खाने वाले तो ने जे मृत्यू क्रीगाल खेत करे और ये शरीर किसी भी क्षण नष्ट होने वाला है एवं शरीर नष्ट होते इसलिए व्यक्ति को अपना जीवन और अपना शरीर और उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान की सेवा में लगानी चाहिए सब समय भगवान सेवाएं नियोजित कर इसलिए भक्तिविनो ठाकुर ने कहा मानस देहा जो कि नंद किशोर था था बोले से देखो देखो और यदि हम इन सब चीजों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते तो वो हमारे विपत्ति का कष्ट का कारण बनते यदि हमारा इन देहो के भगवान सेवा करी से तो हमारे आरम्भ इसी कारण ऐसी भगवान बलराम को कहते की देखो इन वृक्षों का जीवन जो केवल दूसरों के लिए है अपने लिए नहीं है भगवान बोल रहे हैं तो कि देखो दे जीवन अभी दे दे तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपना जो जीवन है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए भगवान बोलते तो जीवन भगवान से तो कृष्ण तीन प्रकार ऐसी हमारे हमसे सेवा की अपेक्षा करते है भगवान तीन प्रकार सेवा हमारे स्वास्थ्य के चार प्रकार से करते हैं चार प्रकार भगवान कहते प्राणेर अर्था श्रेय आचरण सदा पहले भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति अपना लाइफ कृष्ण की सेवा में लगाए प्राण में भगवान आ, भगवान एक जन व्यक्ति जीवन प्राण प्राण की सेवा नियुक्त नहीं तो भगवान कहते अर्थे धन भगवान की सेवा में नियुक्त करे प्राण सारा जीवन से भगवान भगवान तो ना हमें अपने प्राण के समान ही प्रिय प्राणे तो हो इसलिए हिंदी में कहते है च, लेकिन ना जाये। मर जाएगा लेकिन पैसे नहीं छोड़ेगा हिंदी प्रवचन सॉरी प्रवाद अच्छे जे जे चले दिए तु तो तो लगा तुम्हें बुद्धि के हमार से तो कोई व्यक्ति कह सकता है की मेरे पास बुद्धि नहीं है तो भगवान कहते ठीक है क्या लगाओ प्राणेर अपनी वानी तो मेरे सेवा में लगाओ ये हम बोलते हैं कि नहीं वाणी वाणी तो वाणी सेवा हम दो कार्य करते हैं के माध्यम से वाक्य कार्य करते भोजन करते हैं भोजन करते दूसरा हम बोलते हैं एवं है भोजन करना भोजन करना है तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें करे भोजन हो कृष्ण प्रसाद और बोलना है तो हरे कृष्ण मंत्र बोलना है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस प्रकार से भगवान बहुत सरल उपाय हमें प्रदान करते हैं भगवान होते सरल सरल उपाय प्रदान हमने और चैतन्य महाप्रभु ने कहा यही उपदेश आप जिसको भी मिलो उसको प्रदान करो क्रो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि यही उपदेश जाके पाओ तुम्हें तो आके ही बोलो जारे देखो तारे कहो तो कृष्ण उपदेश जारे देखो तारे कहो कृष्ण जिसको भी आप मिलते हो उसको कृष्ण के बारे में बताओ तो, तो कृष्ण तो का उपदेश दो है कृष्ण उपदेश एक भगवद गीता एक और दूसरा है श्रीमद भागवतम एवं श्रीमद भागवतम तो इस प्रकार से इनका हम वितरण करते हैं तो कृष्ण के हम प्रिय बनते हैं। भावे है इसीलिए वो व्यक्ति भगवान का प्रिय बनता है जो व्यक्ति इस भगवत गीता के संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है तो एक भावे व्यक्ति प्रिय होते भगवान सेवा भगवत गीता प्रचार इसलिए श्रील प्रभुपाद कृष्ण के सबसे अधिक प्रिय हैं श्रील प्रभुपाद सबसे प्रिय है क्योंकि उन्होंने अपने 80 साल के आयु में या 70 साल की आयु में अकेले अमेरिका जाते हैं और भगवत गीता का उपदेश सारे जनमानस को प्रदान करते है तीन सत्तर बच्चों वयसे अमेरिका केवाराणी सारा जगत प्रचार कर इसी कारण से प्रभुपात कहते हैं कि कृष्ण की सेवा करने का ये जो है वो मुझसे मत, मतलब बोले कृष्ण के के, के, के के वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान है जिसके पास कृष्ण की सेवा है कृष्ण इसलिए प्रभुपाद पाद बहुत वृद्ध हो गए उस समय उनके शिष्यों ने कहा प्रभुपाद आपको तो अभी वृंदावन एकांत में जाके आराम करना चाहिए आपको इतना सारा सेवा करने की आवश्यकता नहीं है तो एक वृंदावन थे प्रभुपाद अंतिम समय में चल भी नहीं पा रहे थे फिर भी वो अपने ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे तो उन्होंने कहा की मैं एक सैनिक के भाती कृष्ण की सेवा में जैसे सैनिक युद्ध स्थल में रणांगन में युद्ध करते करते यदि उसका सर भी कट जाए लेकिन तलवार हाथ में होती है तो फिर भी 10-20 लोगों को मारी देता है वो। वैसे उन्होंने कहा कि मैं वो सैनिक के भांति भाती मुझे इस सेवा को कंटिन्यू करने दो मेरी आखिरी मृत्यु पूर्व मुहूर्त कर चले ठीक से हमारे भगवान सेवा करते जाओ तो प्रभुपाद की ये सर्वश्रेष्ठ देन है उनके जो ग्रंथ है तो इसलिए कहा आप मुझे करने से हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते है प्रभुपाद के संतुष्ट करते पूरे विश्व में हाँ, से या अस्सी से अधिक भाषाओं में इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में ये भगवद गीता अवेलेबल है, है। गीता एक सबसे छोटा देश है मंगोलिया वहाँ तीन हजार या कुछ लोग है जो लैंग्वेज जानते हैं। मंगोलियन है। उनके लिए भी प्रभुपाद की गीता अवेलेबल है और वो वहाँ पढ़ रहे हैं और भगवान भक्ति कर रहे हैं मंगोलिया गीता भाषा अनुदीत हो गीता निर्देश अनुसार जीवन जापन करीता ये इन है कृष्ण के, के लिए जावार एक का जिस प्रकार से कोई धनवान व्यक्ति अपने पास विजिटिंग कार्ड रखता है और वो दे देता है उस विजिटिंग कार्ड में उसका एड्रेस फोन नंबर सब कुछ होता है उसी प्रकार से कृष्ण ये विजिटिंग कार्ड यहाँ छोड़ के जाते हैं श्रीमद भगवत गीता विजिटिंग विजिटिंग विजिटिंग हम है कार्ड के प्रदान so, हमारा एक साधारण जनगण मध्य तो पूरे विश्व में ये जो दिसंबर का महीना है ये गीता मैराथन के रूप में मनाया जाता है तो, मास, मास के, मास आ, तो इस महीने में अधिक से अधिक ग्रंथों का वितरण पूरे विश्व में भक्त लोग करने का प्रयास करते हैं तो मास में विशेष कर वेशी वेशी। पादे भी तो हमें भी इस सेवा में सहयोग प्रदान करना चाहिए और एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट कृष्ण की सेवा के लिए बनना चाहिए उत्सर्ग करते उचित एवं क्षुद्र सेवा सेवा सेवा के जब तो तो कृष्ण कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं इस माध्यम माध्यम से यही में बहुत बड़े बड़े पत्थर लाके डाल रहे थे तो भगवान जो लंका जावे लंका आ, तो चले एवं पाथर छूट छोटी सी गिलहरी थी उसने देखा कि ये सब लोग इतनी सेवा कर रहे हैं मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए तो वो अपने बालों में कुछ मिट्टी के कण लाते थे और दौड़ के जाते हुए उस पत्थरों के बीच में डालते थे एवं समय সেই স্থানে একটা কাক বিরা ছিল তো সে দেখছে যে সবাই এত সুন্দর সেবা করছে তো সে ভাবে যে না আমারও কিছু সেবা করা উচিত দেবটা শুদ্ধ শুদ্ধ হাত দিয়ে কিছু বালিয়ে সেও জনের ছা ছিল তো ভক্ত কা मतलब है जिसके पास कृष्ण के लिए करने के लिए कुछ सेवा और भक्तদের কাজ হচ্ছে এই যে যে কোনো প্রকারই হোক কৃষ্ণর জন্য কিছু একটা করা কৃষ্ণ এই নেই देखते कि हमारे पास भौतिक बहुत योग्यताएं या योग्यता नहीं है।, हमारे पास सेवा की भावना है और हम प्रयास करते हैं तो कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं जो भगवान सेवा कर प्रचेषा थे भगवान तो भगवान राम ने उस गिलहरी को देखा और अपने अपने के पास जाकर गिलहरी को गोर में लिया और उसके ऊपर अपने हाथों से उसको एवं भगवान प्रचेषा देखे तो इस प्रकार से हम भी भगवान के प्रिय बन सकते है यदि इस महीने में हम इन ग्रंथों का वितरण करते हैं, हर एक व्यक्ति के पास जाकर उनको ये प्रदान करते हैं। प्रभु पद तो के समय में एक टेंपल में एक भक्त रहते थे जो पूरा दिन प्रसाद खाते थे और सोते रहते थे सारा दिन प्रसाद तो तो कई उनको कहते थे कि ये सही नहीं है, इनको से से निकाल देना चाहिए। एके मंदिर के जो उनके प्रभु भक्त ने कहा नहीं ए, ए, एक दिन अच्छी सेवा करेगा <laughs> किंतु तो उनको इतना अच्छा बोलना नहीं आता था। लेकिन इतना तो उन्होंने देखा की सारे भक्त लोग सुबह प्रसाद के बाद अपनी बैग भगवत गीता से भर भर के बाहर निकल रहे हैं तो भी भी लगा कि मुझे आज भगवत गीता का वितरण के लिए जाना है। एवं अनु प्रचारोगे उत्साह अरे तुम्हें तो लेकिन उन्होंने अपना बैग भरा और दौड़ते हुए मार्केट में चले गए अकेले। एवं तो बैग तो खाली करके। एवं शौ, बैग खाली करे प्रचार कर पागल नहीं आया <laughs> तब तो तो तो पागल फ्री दिया तो लेकिन उन्होंने धन लाके दिया उस ग्रंथों तो ने आपने कैसे ग्रंथों का किया। तो ने कहा वो बुक निकालते थे भगवदगीता और कहते थे कि देखो ये जो व्यक्ति है इन्होंने मेरा उद किया है। इनके वजह से आज मैं इस जगत में हूँ हर एक व्यक्ति उनसे ले रहा था एवं भगवत प्रभुपाद चित्रपट रहे थे उनकी सेवा की भावना थी जिसके द्वारा इतने सारे गीताओं का उन्होंने वितरण किया गीता तो तो तो तो और एक कथा आती है की लॉस एंजलिस टेम्पल में सारे भक्त पूरे दिन में भगवत गीता वितरण के बाहर जाया करते थे तो, तो, तो लॉस तो तो वहाँ केवल एक माता जी मंदिर में रहते थे जिसको पूजा की सेवा थी तो उसने सोचा की सारे लोग प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करके प्रभुपाद के प्रिय बन रहे हैं और मैं कुछ का वितरण नहीं कर रही एवं तो बहुत दुखी थे तो उनके वहाँ जब जहाँ वो बैठी थी वहाँ फोन कॉल आया फोन आया फोन जो टेबल पर था उसकी घंटी बज गई तो उन्होंने फोन उठाया और बोला हरे कृष्ण तो एवं फोन रिसीव कर रहा था उन्होंने कहा ये तो रॉन्ग नंबर है तो, तो, तो, तो, तो, थे थे थे तो, तो इसने फोन तो नहीं जी कहा हरे हरे का का नंबर नंबर कभी हो सकता माता ना ना भूल फोन पर ही उसको ग्रंथों के बारे में बोलना शुरू किया प्रचार करना एक पट पर ही माता जी ग्रंथों संबंधी कृष्ण चले तो व्यक्ति कन्वि होता है और आकर प्रभुपाद के सारे ग्रंथों का सेट को ले जाता है एवं माता जी ने प्रभावित है इस प्रकार से हमें सेवा करने के ग्रंथों का वितरण करने की इच्छा बनाए बनाई रहो ग्रंथों सुंदर इच्छा चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद की आप शिष्य ग्रहण करो शिष्य बनाओ चैतन्य महाप्रभु लीला तुम शिष्य ग्रहण करो उन्होंने कहा मैं तो बहुत देनहीन हूँ मेरे पास योग्यता नहीं है शिष्यों को स्वीकार करने की मेरे भजन में बाधा होगी तो मैं नहीं करूंगा के तो तो तो तो उसी प्रकार ऐसी हम भी सोचते की मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लेकिन जब प्रभु पाद तो भक्तों का आदेश है उनके आदेश अनुसार हम कार्य करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ हम प्राप्त करते हैं तो हमरा कल सुबह जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उसे में दीक्षा तो एक दिन सारंग ठाकुर दर्शन कर स्नान करने के लिए गंगा नदी में जाते हैं एवं पर घूमते देखा की एक युवक का डेड बॉडी उनको सामने दिखाई देता है जल में जन्म तक देखते हैं मृत युवक और उसको वो बोलते उठो और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो एवं उठो हरे कृष्ण ऐसा अच्छा है वो मृत व्यक्ति उठ जाता है बोलता है हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम राम राम बोलो तो उनका नाम सारंग मुरारी पड़ता है सारंग मुरारी इस प्रकार से यदि हम प्रभुप और महान आचार्यों के आदेशों का पालन करते हैं तो सारी योग्यता हमने आ जाती है। भले यदि एवं महान आचार्यों आदेश पालन समस्त योग्यता तो इस प्रकार से भगवान इस गीता के इस श्लोक में कहते हैं कि वही व्यक्ति मुझे इस संसार में प्रिय है जो इस भगवद गीता के संदेश को दूसरों तक पहुंचाता है तो भगवान गीता बोले के जे प्रचार यदि हम कृष्ण के वास्तव में प्रिय बनना चाहते हैं, तो हमें इस दिसंबर महीना एक गीता जयंती है आज तो हमें व्रत लेना चाहिए कि गीताओं का हमें वितरण लोगों तक को क्यूँकी इस भूमि में ही महान आचार्य ने पुस्तकों का वितरण किया है नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद प्रभु आदि ने जब तो तो है इसका वितरण होना एवं प्रचार और विरण करते हैं तो स्वाभाविक हम कृष्ण के प्रिय बन जाते है स्वाभाविक भाव होते हैं प्रश्न बुद्धि, तब भागवत दर्शन नंबर हमें दशम दशम स्कंद में कि कहता की, में है अपनी जब देव जाता है तब बहुत गर्फ विकस्त होता है देवल और ददशी लेकिन कुछ दिन पहले हमारे मंदिर में गौरंग प्रारा जाया था उनकी प्रवचन में सुना था कि उन्होंने बोला कि देवलोक चाहने के सा, साथ साथ ही साथ मैंने ददशी राजी हो गए थे आ, उनकी वस्ती देने के लिए इसीलिए उस वर्ण का नाम हुआ था निमसा तो आपकी साथ उस प्रवचन तो थोड़ा नहीं मुनि मुनि सिखाना चाह रहे थे कि व्यक्ति को कितना उनका शरीर और फिर उनको प्रदान करते हैं अपना जो शरीर है, देते है। तो देवतारा दधित्रीमिर चावनी दान कर प्रभुर प्रवचन ऊरंग प्रेम महाराज कत प्रिय बुजान चेस्टा कर ग्रंथा गीता की मोक्षदादशी महामहोत्सव की गीता जयंती महामहोत्सव की शिल प्रभुपा की